टॉक जो घर बारे आपना नंबर एट क्या ध्यान का परिणाम केवल धर्म जीवन के लिए ही उपयोगी है अथवा उसका परिणाम रोज के व्यवहारिक जीवन में भी उपयोगी है कृपया यह समझें मूलता तो धर्म के लिए ही उपयोगी है लेकिन धर्म गति की आत्मा है और उस आत्मा में परिवर्तन को तो व्यवहार अपने आप बदलता ही है भीतर बदले तो बाहर बदला हटाते हैं वो बदला हट हाँ, लेकिन छाया की भांति है परिणाम की भांति वो पीछे चलती है जैसे हम किसी से पूछेंगे कि कोई आदमी दौड़े तो आदमी ही दौड़ेगा या उसकी छाया भी दौड़ेगी ऐसा ही ये सवाल है आदमी दौड़ेगा तो छाया तो दौड़ेगी ही हां इससे उल्टा नहीं हो सकता कि छाया दौड़े तो आदमी दौड़ेगा क्या पहले तो बात छाया दौड़ नहीं सकती और अगर दौड़े भी तो भी आदमी उसके पीछे दौड़ने का उपाय नहीं है तो व्यक्ति का व्यवहारिक जीवन बदल जाए तब जरूर नहीं है उसका धार्मिक जीवन बदले हो सकता है व्यवहार में वो बहुत अच्छा आदमी हो और अंदर से बिल्कुल ही उतना अच्छा आदमी ना हो दूसरों के साथ बहुत अच्छा हो और अपने साथ बहुत बुरा जो उससे प्रगट होता है वो बहुत अच्छा हो और जो अप्रगट भीतर दबा रह जाता है वो बहुत बुरा लेकिन इससे उल्टा नहीं हो सकता अगर उसका भीतर बदल जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो भीतर अच्छा हो जाए और बाहर बुरा हो ये असंभव है क्योंकि तो बाहर जो भी है तो वो सैडो पर्सनैलिटी है वो छाया व्यक्तित्व है भीतर आत्मा है तो ध्यान का मौलिक परिणाम तो आत्मा पर होगा लेकिन उगण परिणाम समस्त जीवन पर हो जाए और ऐसे व्यक्ति की भीतरी समृद्धि तो बढ़ेगी ही ऐसे व्यक्ति की वाह्य समृद्धि के बढ़ने के भी मार्ग बड़े खुल जाएंगे क्योंकि तो जैसे ही व्यक्ति भीतर समृद्ध होता है वैसे उसमें हीनता का भाव चला जाता है तो जिन जिन बाहर के कामों में उसकी हीनता की वजह से बाधा पड़ती थी अब नहीं बढ़ेगी जैसे ही भीतर समृद्ध होता है वैसे ही अपने प्रति बड़ा आश्वस्त हो जाता है उसको हम अपने पर तो ऐसा भरोसा आ जाता है जैसा उसे कभी भी ना था तो स्वयं पर गैर भरोसे के कारण जीवन में जितने नुकसान उसने उठाए, वो अब नहीं उठाने पड़ेंगे भीतर समृद्धि हो तो जीवन ऐसा रस भरा पूरा फुलफिल्ड होता है कि उस जीवन से क्रोध और वैमनस और उस जीवन से क्षुद्रता उठनी बंद हो जाती तो क्षुद्रताओं और ईर्षाओं से जितनी बाधाएं उसने अपनी वहां से अपने बाहर के जगत में खड़ी कर दी वो तत्काल सब गिर जाते हैं भीतर से जीवन समृद्ध हो तो अपने आप वैसा व्यक्ति आस्तिक हो जाता आस्तिकता का और कोई मतलब ही नहीं है असल भीतर इतना मिल गया है कि जो परमात्मा ज्ञात भी नहीं है उसे भी धन्यवाद देना पड़ेगा भीतर इतना मिल गया है जिसके लिए हमने कुछ भी तो प्रयास नहीं किया था कि उसे प्रसाद मानना ही पड़ेगा और भीतर जब भी आनंद होता है तब नहीं चित्त में नहीं उठता तब हां तब चीजों के प्रति स्वीकार उठता है और जिस व्यक्ति के मन में भीतर गहरे में सब तरफ परमात्मा की स्वीकृति आ जाती है उसे सारे जगत की सारी शक्तियां सही उठी क्योंकि जब तक मैं जगत से लड़ रहा हूं तब तक जगत मुझसे ही लड़ता रहेगा जिस दिन मैं ही लड़ना बंद कर देता हूं जगत उस दिन जगत भी मुझसे लड़ना बंद कर देता और तब जीत सुनिश्चित है सब दिशाओं में बाहर की दिशाओं में क्योंकि हार का कोई उपाय नहीं रहा ध्यान भीतर चित्त को बदलेगा ही और धार्मिक ही उसकी प्रक्रिया है लेकिन तब सारा व्यक्ति बदलेगा संबंध बदलेंगे उस व्यक्ति का वाह्य आचरण ही नहीं बदलेगा उस व्यक्ति की बाह्य उपलब्धियां भी बदल जाएगी वो अच्छा पिता नहीं हो जाएगा सिर्फ अच्छा पति अच्छी पत्नी हो जाएगी अच्छी मां नहीं हो जाएगी वो अच्छा दुकानदार भी हो जाएगा वो अच्छा व्यापारी भी हो जाएगा, कुशलता उसके जीवन में बाहर अपने आप व्यापक हो जाएगी और इसलिए कृष्ण कह सके कि योग जो है वो कर्म की कुशलता है वो कर्म की जो कुशलता है वो जो इफिशियंसी इन वर्क है वो ही खबर देगी क्या भीतर भी कोई बड़ा कुशल होगा तो बाहर सब बदलेगा लेकिन बदलाहट की शुरुआत होगी भीतर से बाहर होंगे परिणाम बाहर को बदलने से बाहर कुछ नहीं बदलता सिर्फ कलह ही पैदा होती अपने साथ भीतर बदलने से भीतर को तो बदलता ही बाहर भी सब बदल जाता तो ध्यान के सांसारिक अर्थ भी हैं और ध्यान के सांसारिक प्रयोजन और फायदे भी पर वे गुण हैं कोरोन की बात शुरू नहीं करनी चाहिए और उनकी तरफ से कोई ध्यान करने जाएगा तो ध्यान नहीं कर सकता कोई सोचता हो कि धन ज्यादा मिल जाएगा कोई सोचता हो कि यश ज्यादा मिल जाएगा तो ध्यान नहीं कर सकता हालांकि ध्यान आ जाने पर धन बहुत बार चला आया है और ध्यान आ जाने पर बहुत बार यश चला आया है पर यश और धन के लिए ध्यान नहीं किया जा सकता क्योंकि जो यश और धन के लिए कर रहा है वो ध्यान कर ही नहीं सकता वो बेसिकली अनक्वालीफाइड हो गया ध्यान तो उसका कोई अर्थ ही नहीं रहा पर ध्यान हो जाने पर ये सब भी चला आता है और नहीं भी आता नहीं भी आए तो भेद नहीं पड़ता है तब दरिद्रता ही बड़ी समृद्ध हो जाती है और तब अपय भी यश मालूम पड़ता है और तब हार भी जीत होती है इसलिए आया या नहीं आया ये बाहर के लोगों को ही पता चलता है भीतर जो आदमी खड़ा है उसे तो आए या ना आए अब पता ही नहीं चलता है जो ध्यान सिखाते हैं वह क्या पातजलि के राजयोग का है या दूसरा यदि दूसरा है तो उसका स्रोत क्या है तथा पातजलि चर्चित उनके द्वारा आयोजित जो ध्यान है उनका प्रकार से आपका किस प्रकार भिन्न है जैसे मैं पतंजलि से भिन्न ऐसा है और जब पतंजलि वो किसी और स्रोत की जरूरत नहीं है तो मुझे भी किसी स्रोत की जरूरत नहीं है और जब पतंजलि प्रमाणिक हो सकते हैं तो मेरे प्रमाणिक होने में कोई बाधा नहीं है और बड़े मजे की बात ये है कि 5000 साल पहले हो कोई आदमी का प्रमाण दू इससे तो बेहतर है कि मैं जो मौजूद हूं मैं ही प्रमाण मांग मुझसे बात भी हो सकेगी सवाल भी हो सकेंगे पतंजलि से बात भी नहीं हो सकेगी सवाल भी नहीं हो सके जिस ध्यान की मैं बात कर रहा हूं कहना चाहिए वो मेरा ही है लेकिन मेरे का मैं से कोई लेना देना नहीं है मेरा सिर्फ इस अर्थ में है कि मैं किसी दूसरे को प्रमाण बना के कुछ भी कहूं तो वो भरोसे की बात नहीं मेरा इसी अर्थ में है कि जो भी मैं कह रहा हूं वो अनुभव है विचार नहीं जो भी मैं कह रहा हूं वो किसी शास्त्र से संग्रहित नहीं है स्वयं से जाना हुआ है लेकिन मेरे हाथ मैं नहीं है वो भूल निरंतर हो जाती है क्योंकि जब तक मैं है तब तक तो ध्यान का अनुभव नहीं हो सकता जब तक मैं है तब तक ध्यान का अनुभव नहीं हो सकता इसलिए मेरा बड़ा काम चला उस है और उसे ब्रैकेट्स में रख लेना उसका वही अर्थ नहीं है जो मेरी कुर्सी का होता और मेरे मकान का होता मेरे का कुल मतलब इतना है कि जो भी मैं कह रहा हूं वो अनुभव से कह रहा हूं अनुभव के लिए किसी पतंजलि के पास जाने की मुझे जरूरत नहीं क्योंकि तो किसी पतंजलि को मेरे पास आने की कभी कोई जरूरत नहीं इसलिए ना तो किसी शास्त्र में उसका स्रोत है न किसी व्यक्ति में उसका स्रोत है लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं वो पतंजलि ने नहीं जाना या बुद्ध ने नहीं जाना उन्होंने जाना होगा लेकिन जो मैंने जाना है वो मैं ही जान के कह रहा हूं उनके जानने से लिया गया नहीं जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं अगर उससे कोई यात्रा करे तो भी वहीं पहुंच जाएगा जहां पतंजलि ध्यान करके पहुंचे होंगे पतंजलि को पढ़ के कोई पहुंचा होगा उसकी बात नहीं करता हूं पतंजलि जहां पहुंचे होंगे वो इस ध्यान से भी वहां पहुंच जाए बुद्ध जहां पहुंचे होंगे इस ध्यान से भी वहां जाए। इस अर्थ में मेरा भी नहीं है क्योंकि वो शाश्वत है सदा है लेकिन धर्म का एक राज है और वो ये है कि उसे सदा ही जब भी पाना होता है तब स्वयं से ही पुनः पाना होता है। धर्म जो है वो सिर्फ डिस्कवरी नहीं है वो हमेशा रीडिस्कवरी है विज्ञान में कोई चीज रीडिस्कवर नहीं करनी पड़ती सिर्फ डिस्कवर करनी पड़ती वो सिर्फ आविष्कार है न्यूटन ने कर लिया आप दूसरे को करने की कोई जरूरत नहीं सब हो गया अब वो सबकी धाती हो गई अब वो सबकी संपत्ति हो गई अब जिसको भी आगे काम करना है वो न्यूटन से आगे करेगा अब न्यूटन के अविष्कार को पुनः आविष्कृत करने का कोई भी आवश्यकता नहीं है लेकिन धर्म का मामला यहां विज्ञान से भिन्न है यहां पतंजलि ने जो खोज लिया इसको जब भी कोई फिर खोजने जाएगा तो वो रीडिस्कवरी है वही खोजेगा जो पतंजलि ने खोजा था लेकिन पुनः खोजेगा क्योंकि धर्म में खोज भी जो हम खोजते हैं उसका अनिवार्य हिस्सा है खोजने की जो प्रक्रिया है वो भी पाने में अनिवार्य हिस्सा है इसलिए खोजने की प्रक्रिया से पुनः पुनः प्रत्येक को गुजरना ही पड़ता है और मेरी दृष्टि शास्त्रीय नहीं है और मैं समझ ही नहीं पाता कि कोई व्यक्ति शास्त्रीय होकर और ध्यानी कैसे हो सकेगा शास्त्रीय होकर ध्यानी होना कठिन है असल में ध्यान बड़ी अशास्त्री यात्रा है वो स्कॉलरशिप नहीं है वो पांडित्य नहीं है पतंजलि को जाना जा सकता है उनके शास्त्र से उनके सूत्रों से लेकिन उस तरह जो शास्त्र सूत्र से जानता है वो आदमी चिंतन और विचार में पड़ेगा वो पतंजलि को ठीक भी समझेगा तो भी चिंतन से गलत भी समझेगा तो भी चिंतन पतंजलि के सूत्रों का प्रयोग भी करने जाएगा तो भी ये प्रयोग शब्द निर्भर और विचार निर्भर प्रयोग होगा और ध्यान में एक मौलिक कठिनाई है और वो कठिनाई ये जब भी कोई आदमी विचार करके ध्यान करने जाता है तो उस विचार के बीज उसके ध्यान में रह जाते और जब वो ध्यान में उतरता है तो वो जो विचार के बीज उसने पकड़े हैं वो प्रोजेक्ट होने लगते हैं तो उसने जो सोचा है उसका मन उसको वही करवा देता है उसने जो माना है जो मान के वो खोज पे निकल गया उसका मन उसी को प्रोजेक्ट कर देता है वो कहता ये देखो ये काली ये खड़े है ये कृष्ण खड़े ये क्राइस्ट खड़े ये देखो को चक्र जगे ये देखो को कुंडलनी उठी जो वो मान के चल पड़ा है उसका मन उसे उन सबका दर्शन करा देगा ये दर्शन बिल्कुल झूठा होगा इसका ये मतलब नहीं कि कुंडलनी नहीं ये जो अनुभव में कुंडलनी आई ये झूठी होगी ये इसके मन की ही भ्रमणा है ये मन का ही खेल है एक और कुंडलनी भी है जो मान के नहीं जागती है जो सब शब्दों को सब ज्ञान को सब शास्त्रों को सब विचार बीजों को छोड़कर सिर्फ शून्य होने से उठती उसका वर्णन किसी शास्त्र में नहीं है हो भी नहीं सकता क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग ही ढंग से उठती तो इसलिए अगर शास्त्र से आपकी कुंडली बिल्कुल मेल खा रहे हो तब तो, तो पक्का ही समझ लेना कि वो झूठे हैं क्योंकि आप पतंजलि नहीं तो पतंजलि को जैसा अनुभव हुआ है वैसा आपको हो नहीं सकता है यानी ध्यान की अनुभूति में शास्त्र से बिल्कुल मेल खा जाना बड़ी खतरनाक लक्षण है ये हो नहीं सकता अगर अनुभव से आप गुजरे तो आपको 25 जगह ऐसा लगेगा मेल भी खाता है 25 जगह ऐसा भी लगेगा मेल नहीं भी खाता है तब समझना कि जो आपके भीतर जगह है वो आपका ही जगह है मन का खेल नहीं तो इसलिए मेरी आ, मेरी मनुस्थिति निरंतर ये है कि किसी को भी शास्त्र का सहारा न हो शास्त्र तो छीन लिए जाए और मैं भी जो कह रहा हूं उसे भी मान के कोई ध्यान में न चला जाए क्योंकि ध्यान का मतलब ही यह है कि हम सब मानना छोड़ रहे हैं उसमें मैं भी सम्मिलित हूं क्योंकि तुम्हारे लिए तो मैं भी शास्त्र हूं अगर पतंजलि मेरे लिए शास्त्र है तो तुम्हारे लिए मैं भी शास्त्र लू मुझे भी मान के चलने पर और ऐसा पक्का कर लेने पर कि जो मैं कहता हूं वह होगा हम उसी की खोज पर निकलते हैं हो जाएगा हो जाएगा जरूर क्योंकि मन की लीला बड़ी अद्भुत है और बड़ा जो उसका रहस्य है वो यह है कि मन प्रत्येक चीज का फ़ाल्स प्वाइन कर लेता है वो प्रत्येक चीज के लिए काउंटर प्वाइन कर लेता है जो भी चीज हो सकती है मन उसका चकमा दे सकता है कि ये हो रहा। वो मन के सपने की शक्ति ही है जिसका वो उपयोग करता है रात रोज हम वो सब देख लेते हैं जो नहीं है तथाकथित ध्यानों में भी वो देख लिया जाता है जो नहीं ऐसे सब ध्यान सभी ध्यान है जिनमें विचार का बीज मौजूद है और वो बीज ही खिल जाएगा विचार का बीज और फैल जाएगा मन पर और जो चाहा था वो देख लिया जाएगा जो पाना था वो पा लिया जाएगा और कुछ भी नहीं मिलेगा सिर्फ मन का ही खेल होगा और आप वहीं खड़े रहेंगे जहां थे। तो इसलिए भी मैं जान के बात नहीं करना चाहता कि ये पतंजलि है कि राजयोग है कि बुद्धयोग है कि क्या है कि क्या नहीं है इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी मैं कह रहा हूं वैसा मैंने जाना लेकिन वो मेरे लिए जानना है तुम्हारे लिए मानना हो जाए और यही भूल हुई है सदा किसी के लिए जो जानना था किसी के लिए मानना था लेकिन मानने वाले ने भी समझा जो उसका भी जानना है बस तभी तभी सब उपद्रव हो जाता है मुझे भी मानने की जरूरत नहीं क्योंकि ध्यान की पहली शर्त है बिना बीज के जाना सीड्स नहीं होने चाहिए वानी तो वो खिल जाएंगे सीड लेस जाना कोई विचार लेके मत जाना विचार को खाली करना शून्य करना और जिस दिन ऐसी स्थिति आ जाए कि तुम कह सको कि अब तुम्हारे मन में कुछ भी तो नहीं है अब कोई बीज नहीं रहा जो फूट सकता है अब कोई कल्पना नहीं रही जो प्रकट हो सकती अब कोई विचार नहीं रहा जो दिखाई पड़ सकता है जब तुम परम शून्य में खड़े हो जाओ तब वहीं पहुंच जाओगे जहां पतंजलि पहुंचते हैं कि बुद्ध पहुंचते हैं कि कोई और पहुंचता है लेकिन पहले से मैं किसी शास्त्र को सहारा नहीं दूंगा क्योंकि उस शास्त्र को पकड़ने की आकांक्षा से ही ये सब सवाल उठते हैं कि अगर पतंजलि ठीक हो तो चलो पतंजलि को पकड़ कि बुद्ध ठीक हो तो बुद्ध को पकड़ लें जो ठीक हो उसे हम पकड़ लें लेकिन ठीक का तो तुम्हें तब तक, तक पता चलेगा ही नहीं जब तक तुम न जान लो तो जानने के पहले कोई भी ठीक नहीं है जानना और जानने के बाद पता चलेगा तभी ठीक थे लेकिन वो जानने की बात की बात वो जानने के पहले की बात गाइडेंसिय तो असल में गाइडेंस शब्द जो है उससे कुछ पता नहीं चलता है उससे कुछ पता नहीं चलता दो बातें हैं मार्गदर्शन अनिवार्य है ऐसा हमें लगता है लेकिन मार्गदर्शन सभीच हो सकता है और मार्गदर्शन निर्बीज हो सकता है मार्गदर्शन ऐसा हो सकता है कि उससे सिर्फ तुम्हारे मन में विचार और कल्पनाएं और धारणाएं पकड़ जाए और मार्गदर्शन ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे सब विचार तुम्हारी सब धारणाएं तुमसे छिन जाएं और अलग हो जाए तो जो व्यक्ति कहता है मैं मार्गदर्शन दूंगा उससे बहुत डर है कि वो तुम्हें विचार पकड़ा दे जो व्यक्ति कहता है मैं कोई मार्गदर्शक नहीं हूँ उससे संभावना है कि वो तुम्हारे सब विचार छीन ले जो कहता है मैं तुम्हारा गुरु हूँ उसकी बहुत संभावना है कि वो तुम्हारे चित्त में बैठ जाए जो कहता है मैं गुरू नहीं हूं राह चलते रास्ते पर हम मिल गए तुमने पूछा है कि रास्ता कहां जाता है मैं जानता हूं मैं कहता हूं कि यहां जाता है बस इससे ज्यादा कोई संबंध नहीं तुम कभी लौट कर मुझे धन्यवाद भी देना इसका भी सवाल नहीं है बस बात यही खत्म हो गई है मार्गदर्शन अगर निर्बीच हो तो मार्गदर्शक नहीं होगा वहां और मार्गदर्शन अगर सभी हो तो मार्गदर्शक बड़ा प्रबल होगा बल्कि मार्गदर्शक कहेगा कि पहले मार्गदर्शक को मानो फिर मार्गदर्शन कहेगा पहले गुरु बनाओ निर्भी है कहेगा पहले मुझे स्वीकार करो तब ज्ञान लेकिन जहां दूसरा जो निर्वीज मार्गदर्शन है शब्द की तकलीफ इसलिए ऐसा उपयोग करता हूं जो निर्वीज मार्गदर्शन है जो सीडलेस टीचर है वो कहेगा पहली तो बात ये रही कि अब मैं गुरु नहीं यानी पहले तो ये तय कर लो कि गुरु शिष्य का संबंध न बनाओगे पहले ये तय कर लो कि मेरी बात तुम्हारे लिए बीज नहीं बनेगी पहले तो ये तय कर लो कि मुझे पकड़ नहीं लोगे मेरे साथ क्लीनिंग नहीं बना लोगे पहले तो ये तय कर लो कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई जगह न होगी तब फिर आगे बात चल सकती है इन दोनों में फर्क पड़ेगा तो इसलिए इसलिए कठिनाई होती है जब मेरे जैसा व्यक्ति कहता है कोई मार्गदर्शक नहीं कोई मार्गदर्शन नहीं कोई गुरू नहीं तो तुम्हें कठिनाई होती है कि मार्गदर्शन तो चाहिए ही ना पर यह कहकर भी मार्गदर्शन होता है और तब मार्गदर्शन के सब खतरे कट जाते हैं और जो कहता है कि गुरुदिन तो ज्ञान नहीं होगा तब मार्गदर्शन के सब खतरे पॉजिटिवली मौजूद हो जाते हैं तो जो गुरु अपनी गुर्डन को इंकार करने को राजी नहीं है वो गुरू होने की योग्यता खो देता है जो गुरु अपने गुरुत्व को सबसे पहले काट डालता है वो अपने गुरु होने की योग्यता देता है अब ये बड़ा उल्टा है लेकिन ऐसा है ऐसा है ऐसा है कि इस कमरे में जो आदमी अपनी श्रेष्ठता की बार बार खबर देता है जानना कि उसका हिचित्तहीन है स्वभाव है नहीं तो वो खबर नहीं देगा और जो आदमी कोने में, में चुपचाप बैठ जाता है कि पता नहीं चलता कि वो है भी या नहीं है जानना कि श्रेष्ठता इतनी सुनिश्चित है कि उसकी घोषणा व्यर्थ है ये जो सारी कठिनाई है जीवन की वो ये है कि यहां उल्टा हो जाता है रोज़ इसलिए जो आदमी कहेगा मैं गुरु हूं जानना कि वो गुरु होने के योग नहीं और जो आदमी कहेगा गुरू गुरू सब व्यर्थ कौन गुरु क्या तो जानना कि इस आदमी से कुछ मिल सकता है क्योंकि गुरुता भी इतनी पहली है कि वह घोषण व्यर्थ है मगर ये नहीं समझ पर आता और तब रोज कठिनाई होती चली जाती है तब तो रोज अर्दन बढ़ती चली जाती है तब हम दोहरीते दोहरी भूल में पड़ते जो आदमी कहता है मैं गुरु हूं उसे गुरु मान लेते हूँ जो आदमी कहता है मैं गुरु नहीं होते हम गुरु नहीं, नहीं मान लेते तब ये दोहरी दिखते हो जाते अब जो घता मैं गुरु उससे हम सीखने जाते हूँ जो कहता मैं गुरु नहीं हम हम कहते थी वो खुद ही कह रहा है कि मैं गुरु नहीं हूं तो बात खत्म हो गई अब सीखने को भी क्या है ये दोहरी भूलें निरंतर होती है और दोनों ही भूले दोनों ही भूल जिसने पा लिया है वो मार्गदर्शक हो सकता है लेकिन जिसने परमात्मा को पा लिया है वो तुम्हारा मार्गदर्शक होने में भी कुछ रस लेगा इसकी भ्रांति में मत पढ़ना उनको तो तो क्या रस हो सकता है यानी परमात्मा को पा के चार से सिपाने में कोई रस हो सकता है तो फिर परमात्मा जरा कमजोर ही पाया होगा लेकिन जिसको चार से सिपाने में रस है और चार की चालीसों को तो रस है इंचान की अभी और कुछ बड़ी बात नहीं मिलती है इसलिए एक बहुत बड़ा जरूरी वक्तव्य है बुद्ध जैसा व्यक्ति जो गुरु होने के योग्य है निरंतर कहता रहेगा कि कैसा गुरु निरंतर कहता रहेगा कि गुरु से बचना क्यों कह रहा है क्योंकि तो चौराहों तो के लोग खड़े जो गुरु होने को बहुत उत्सुक और हम भी शिष्य बनने को बहुत उत्सुक शिष्य बनने को चलने को नहीं मार्गदर्शन लेने को मार्गदर्शन मानने को नहीं तो झूठे गुरु भी उपलब्ध हैं झूठा शिष्य भी उपलब्ध है उनके भी संबंध भी बनते हैं सच्चा गुरु ना तो गुरु होता और सच्चा शिष्य ना तो शिष्य होता ये ये सवाल नहीं होते ये सवाल नहीं है ये बेमानी इनरेलिवेंट बातें हैं इनका कोई इनका कोई प्रयोजन नहीं है ऐसा ख्याल में आ जाए आपके सान्निध्य में व्यक्ति आंतरिक अनुभव करे मगर बाहर में ना करें बाहर में ना कर पाए यह क्या बात है इसको आप मुक्ति की दिशा कहें कहेंगे या परावलंबन कहेंगे? करेंगे एक साथ कोई अनुभव हो बाद में घर जाकर भी ऐसे ही अनुभव हो और नए कोई अनुभव हो और घबरा भी जाए तो आप कैसे मार्गदर्शन दे सके एक कथन क्या तुम बोले? पंडित में व्यक्ति आंतरिक अनुभव करे मगर बाद में ना कर पाए यह क्या बात है इसके दोहरे आप मुक्ति की दिशा कहेंगे या परावलंबन कहेंगे इसके दोहरे कारण हो सकते हैं ऐसे तो बहुत हो सकते हैं लेकिन मोटा दो का विभाजन अच्छा होगा या तो ये हो सकता है कि वो सिर्फ कल्पना कर रहा है अनुभव नहीं कर रहा है तो कल्पना करने में भी मेरी मौजूदगी में उसको सहारा मिलेगा अकेले में मुश्किल पड़ेगी कल्पना करने में कल्पना भी सहारे मांगती है तो मेरी मौजूदगी में वो जल्दी कल्पना कर पाएगा और कल्पना को अनुभव समझने में बड़ी आसानी मेरी मौजूदगी में हो जाएगी घर वैसा अनुभव हो तो सोचेगी कल्पना ही हो रही है तो एक तो संभावना बहुत संभावना यही है कि जो अनुभव मेरी मौजूदगी में होता है ख्याल में आता है और पीछे नहीं होता उसमें निन्यानवे मौके तो यह है कि वो कल्पना की गई थी कल्पना कर ली गई थी लेकिन एक संभावना यह भी है कि तुमने कल्पना नहीं की थी सच में ही तुमने एक छलांग लगाई थी तुम जमीन से दो फीट ऊंचे कूद गए एक क्षण को तुमने अपनी गर्दन उठा के कुछ ऊंचाई पर देख लिया था लेकिन फिर वापस तुम जमीन पर खड़े हो गए इसकी भी संभावना है दोनों का फायदा हो सकता है असल में कल्पना भी तुमने की तो वो भी तो सूचक है कि तुम कल्पना करना चाहते हो असल में तुम तो अनुभव ही करना चाहते हो इसलिए कल्पना भी कर ली है सूचक तो है ही सभी को कल्पना भी ना हो जाएगी यानी ये मत सोच लेना कि सभी पास आ जाएंगे तो उनको कल्पना भी हो जाएगी सभी को कल्पना भी ना हो जाएगी तुम्हें कल्पना भी हुई तो भी तुम्हारे भीतर कुछ कल्पना होने की संभावना तो है ही अनुभव की आकांक्षा तो है सभी है आकांक्षा इसलिए कल्पना हो गई कल निर्वीज हो सके तो अनुभव भी हो जाएगा इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसे कल्पना हो गई उसे मैं कहूंगा कि वो इस सत्य को समझे कि कल्पना हो गई हालांकि वो बहुत जोर देगा कि नहीं अनुभव हो गया उसका जोर भी अर्थपूर्ण है यानी वो बेचारा ये कह रहा है कि अनुभव करना चाहता हूं इसलिए कैसे आप कह रहे हैं कि कल्पना होगी मुझे अनुभव हो गया पर वो समझ नहीं पा रहा है कि अगर इस कल्पना को अनुभव समझा गया तो फिर अनुभव कभी ना हो सकेगा अगर ये कल्पना ही है अगर ये कल्पना ही है तो मेरे निकट घटी इसकी कैसे जांच कर सकोगे कि कल्पना है या सच में ही मेरे करीब तुमने एक क्षण ऊंचे होकर देख लिया दोनों ही पीछे खो सकते हैं लेकिन अगर कल्पना ही नहीं होगी तुम्हारा व्यक्तित्व ठीक वैसा ही बना रहेगा जैसा इसके पहले था। लेकिन अगर तुमने एक कदम ऊंचा उठ के देख लिया होगा और फिर खो गया तो भी तुम्हारे व्यक्तित्व में परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व वही नहीं रह सकेगा पीछे जैसा था। ये कसौटी होगी मेरे सुन रहे भला तुम्हें वो अनुभव घर जाके न मिल सके लेकिन तुम अब वही आदमी ना हो सकोगे जो तुम उस अनुभव के पहले थे अगर तुम वही आदमी फिर हो जाते और अनुभव ही नहीं मिलता तो जानना की कल्पना थी क्योंकि कल्पना व्यक्तित्व को नहीं छुपाती बस वही कसौटी का आधार है अनुभव व्यक्तित्व को छूता है चाहे क्षण भर को ही हो इससे क्या फर्क पड़ता है मैं एक अंधेरी रात में वो बिजली कौन जाए एक क्षण को मुझे दिखाई पड़ जाए तो अभी अंधेरे में मैं समझ रहा था भूत प्रेत है एक क्षण को मैंने देख लिया सब खुला आवास नहीं कोई भूत प्रेत है वृक्ष फूल खिले रास्ता अब बिजली कौन और खत्म हो गई क्या मैं वही आदमी हो सकता हूं जो क्षण भर पहले था इस बिजली कोने का मानो कि प्रकाश स्थिर नहीं है हाथ में अब दिया नहीं है, बिजली सांस नहीं है बैटरी पास नहीं अंधेरा फिर गुप्त है फिर पहले ही जैसा बल्कि स्पायर पहले से भी ज्यादा है क्योंकि प्रकाश के अनुभव के बाद अंधेरे का अनुभव गहरा हो जाए शायद इतना अंधेरा पहले नहीं था जितना अब बिजली के कोदने के बाद लेकिन अब तुम वही नहीं हो सकते जो तुम थे अब भूत प्रेत नहीं है जानो तक जोर डांकू नहीं जंगली जानवर नहीं अब तुम मिल रहे हो इसी अंधेरे में अब तुम उसी रास्ते पर ज्यादा मजबूती से कदम रखते हो ज्यादा आश्वस्त हो पहुंचने का आप पक्का भरोसा है भटकने का आप डर नहीं है रास्ता है वो तुमने देखा है अब तुमने जाना अब तुम वही नहीं हो लेकिन कल्पना अगर तुमने की हो बिजली के कोंधने की तो तुम्हें भूत प्रेत नहीं मिट जायेंगे तो तुम्हें वृक्ष नहीं दिखाई पड़ जाएंगे तुम्हें रास्ता नहीं दिखाई पड़ जाएगा, बल्कि खतरा यही है कि कल्पना में तुमने जो रास्ता देखा हो कहीं तुम उस रास्ते पर असली में चलो तो गड्ढे में ही गिरो इसका तो बेहतर था कि टटोल के ही चलते और जानते कि रास्ते का मुझे पता नहीं चूंकि टटोल के चलने वाला भी रास्ते पर चल सकता है अंधेरे में लेकिन अंधेरे में झूठा आश्वस्त हो गया आदमी कि रास्ता तो दिखाई पड़ गया निश्चित ही गड्ढे में गिर जाता तो कल्पना थी या अनुभव था ये तो जांच तुम्हें करनी पड़ेगी तुम्हारी तरफ से कह रहा हूं मेरी तरफ से तो सदा पक्का होता है अगर तुम मेरे सामने बैठ के क्या कर रहे हो इससे मेरे लिए तो सदा पक्का होता है उसकी जांच करने की मुझे कोई जरूरत नहीं पड़ती तुम्हारे लिए कह रहा हूं कि कसौ टी करनी पड़ेगी मेरे लिए तो पक्का होता है कि तुम कल्पना कर रहे हो कि तुम अनुभव कर रहे हो क्योंकि जब तुम कल्पना कर रहे हो तब और जब तुम अनुभव कर रहे होते हो तब तब तुम्हारे व्यक्तित्व का पूरा आरा ही बदल जाता है तुम्हारे व्यक्तित्व की पूरी आभा किरणें बदल जाती है। जब तुम कल्पना में होते हो तब तुम्हारे चेहरे के चारों और तंद्रा की छाया पड़ जाती है तब तुम्हारे बाहर चेहरे पर वही सब रूपरेखा हो जाती जो तुम्हारे स्वप्न में होने पर होती है जब तुम अनुभव में होते हो तब तुम्हारे चेहरे पर वही रूपरेखा होती है जो एक जागे हुए व्यक्ति की नींद से पहले क्षण में जागकर जो होती उन दोनों के बुनियादी रंगों में प्रकाश में चेहरे की रूपरेखा में पलक में रोयों में सब में फर्क है ये तो बहुत ऊपरी फर्क बता रहा हूं भीतरी फर्क तो और गहरे पर उनकी बात करने से कोई अर्थ नहीं भीतरी फर्क तो बहुत साफ तुम्हारे आर पार देखा जा सकता है कि तुम्हें क्या हो रहा है पर तुम्हारे लिए कसौटी के लिए कहता हूं कि तुम्हारा अनुभव वापस न लौटे तो तुम ये देखना कि तुम्हारा व्यक्तित्व उससे अगर प्रभावित होकर बदला हो तुम अगर फिर वही न हो पाते हो जो थे तो तुम समझना कि तुमने कहीं झलांग लगाई थी हालांकि वापस लौट आए हो लेकिन कुछ जाना था कोई झलक तुमने पाई थी अगर वही हो जाते हो तो पाना की कल्पना थी तो कल्पना तुम जिंदगी भर करते रहो हजार बार मेरे पास आओगे हजार बार अनुभव के जाओगे फिर वही आदमी हो आश्रमों में लोग भटक रहे हैं गुरुओं के पास लोग जा रहे हैं साधना कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं और फिर लौट के वही के वही आदमी वहां कहीं कोई फर्क पड़ता नहीं तो उन्होंने कल्पना की और है तू क्या पूछते आप बहुत बड़ा ध्यान करवाते हैं और इसमें सबको हो सके कि शांति भी मिले गति भी हो घर जाकर लोग प्रयोग करते हैं तो आप तो वहां तो मदद नहीं पहुंचाते हैं और ध्यान में आगे बढ़ने के बाद और उन्हें अनुभव भी हो कुंडली जागरण के भी कुछ अनुभव हो तो उनको आप कैसे मदद पहुंचा सके और लाखों लोगों को आज तो ध्यान करवा रहे हैं तो इन सबकी कोई तकलीफ तो नहीं हो जाएगी इसमें दो तो तीन बातें एक बात तो ये कि ध्यान की प्रक्रिया कोई खतरे कभी, कभी नहीं लाती ध्यान की प्रक्रिया कोई खतरे कभी नहीं लाती हां हमें खतरे मालूम हो सकते हैं ये दूसरी बात है ये एक ही बात नहीं हमें खतरे मालूम हो सकते हैं लेकिन ध्यान की प्रक्रिया कभी कोई खतरे नहीं लाती ऐसा हो सकता है कि ध्यान में एक क्षण ऐसा लगे कि अब मैं मर जाऊंगा तो हमें तो खतरा हो ही गया हम तो घबला ही गए लेकिन ध्यान की प्रक्रिया कोई खतरा नहीं लाती ये मरने का अनुभव भी बड़ा सौभाग्यशाली अनुभव है इससे गुजर जाएं तो पुनर्जीवन मिलेगा और ऐसा जीवन मिलेगा जिसमें फिर मृत्यु का भय नहीं है इससे न गुजरे वापिस लौट आए तो जहां से वहीं खड़े रह जाएंगे तो खतरे तो आते हुए मालूम पड़ेंगे लेकिन खतरे कभी होते नहीं सिर्फ ख्याल हैं खतरों के तो इतना ही साधक को मैं ख्याल दिला देता हूं कि ख्याल तो बहुत दरअसल खतरे के आएंगे बाकी तुम चलते चले जाना। अब मैं मदद कितने लोगों को पहुंचा सकता हूं तो मैं अपनी बात भी साफ कर दू ऐसा गुरु हैं जो कहेंगे कि हम मदद पहुंचाएंगे पीछे भी यानी जब सामने नहीं हो तब भी मदद पहुंचाएंगे मैं तो उनमें से हूं जो कहते हैं कि जब मैं सामने हूं तब भी मदद नहीं पहुंचाता मैं मदद तो पहुंचाते ही नहीं क्योंकि मेरी हर तरह की मदद तुम्हारे लिए नुकसानदायक है और एक बार मेरी मदद से तुम्हें कुछ हो गया है तो तुम्हारा संकल्प सदा से कमजोर हो जाएगा तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारी कुंडली जगा दू और मुझे भी तुम्हें समझाने से ज्यादा आसान काम यह है कि मैं तुम्हारी कुंडली जगा दू क्यों कुंडली जगाना बहुत आसान मामला है तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल मामला है लेकिन तुम्हारी कुंडली मैं जगा दूं तो मैं तुम्हें सदा के लिए अपंग कर रहा हूं तुम्हारा संकल्प सदा के लिए तोड़ रहा हूं तुम्हारे विल पावर को जो मैं चोट पहुंचा रहा हूं वैसी चोट कोई दुश्मन तुम्हारी छाती में छुरा भोग के भी नहीं पहुंचा पाता अब तुम कभी भी अपने पैर पर खड़े न हो सकते और ये एक जन नहीं अनेक जन तक पीछा करेगी यह घटना जब भी तुम्हारे मन में आकांक्षा जगेगी तब तुम्हारे मन में यह भी ख्याल जगेगा कि कोई जगा दे और दूसरे की जगाई हुई कुंडलनी कुंडलनी नहीं वो फिर कल्पना ही है जो दूसरे ने तुमने जगाई तुमने नहीं जगाई इसलिए तुम्हें सब सत्य मालूम पड़ेगी तुमने कल्पना नहीं की लेकिन तुम्हारे भीतर दूसरा कल्पना जगा सकता है सत्य नहीं जगा और तुम्हें सत्य का कोई पता नहीं थी तुम जान भी ना पाओगी कि जो जगह है वो सत्य है कि कल्पना है हमने तो कल्पना ही जानी है उस कल्पना में कुंडली भी एक जुड़ जाएगी और दूसरे ने जगाई तो झूठी होगी एक और दूसरे ने जगाई तो तुम्हारी अपनी संकल्प की शक्ति जो सच्ची को जगा सकती थी वो सदा के लिए पंगू हो जाती तो मैं तो सामने भी मदद नहीं करता मैं मदद करता ही नहीं उसका हम सख्त दुश्मन की कोई मदद करे मिल जाएगी मिल जाए तो, मिल तो बात दूसरी है <laughs> मिल जाए तो बात दूसरी मैं अगर अपने संकल्प से तुम्हारे भीतर कुछ भी करूं तो तुम्हारे संकल्प को नुकसान पहुंचाऊंगा लेकिन मैं कैटोलिटिक एजेंट की तरह सिर्फ मेरी मौजूदगी में तुम कुछ कर लो अपने भीतर मेरी मौजूदगी में मैं कुछ नहीं करता हूं मैं बिल्कुल सुना और कोरा और खाली तुम्हारे बीच बैठा हूं एक सुनने की बात जो है ही नहीं जैसे तुम मान सकते थे कि जो नहीं था तो कोई फर्क नहीं पड़ता सिर्फ तुम्हें मानने में तकलीफ पड़ेगी तुम्हें शरीर दिखाई पड़ता है तो तुम्हें लगता है कि हूं शरीर नहीं होगा तो तुम्हें मानना मुश्किल पड़ेगा मैं तुम्हारे सामने इतना खाली हूं इतना सूनी हूं कि तुम मुझसे हजार मील दूर चले जाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं यहां जब पांच फीट मेरे पास थे तब भी मैं इतना ही नहीं था जितना तुम्हारे हजार मील दूर होने पर नहीं इसलिए इसलिए जो घटना घटी है वो उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है क्योंकि मेरा हाथ नहीं है इसलिए तुम तो हजार मील दूर हो कि हजार फीट दूर हो कि पांच इंच दूर हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जो भी खतरे हैं वो है ही जो तुम्हें होंगे लेकिन खतरे कुछ होते नहीं और फिर अगर मेरी शून्यता से तुम्हारे भीतर इतना घट सकता है तो परमात्मा की जो शून्य उपस्थिति है वो तुम्हारे लिए सब जगह है वहीं तुम्हें साथी बने हैं मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता है आज हूं कल नहीं हूं तो ले जिन जिन लोगों ने व्यक्तियों पर भरोसा किया उनके और परमात्मा के बीच व्यक्ति बाधा की कड़ी बने अब आज भी परमात्मा अभी मौजूद है लेकिन बुद्ध को मानने वाला नमो बुद्धाया करता है अब वो वाया पच्चीस सौ साल पीछे है या बुद्ध 2500 साल पीछे लौट के 2500 साल वापस लौटता है परमात्मा तक और परमात्मा यहां था जिससे भी सीधा संबंध हो सकता था ये आदमी 5000 साल की याद अकारण चित्त में करता करवाता और बुद्ध जिस दिन मौजूद थे उस दिन भी इतने नहीं थे जितने आज नहीं है इस आदमी तो कुछ लेना देना होने वाला नहीं उनकी गैर मौजूदगी से जितना फाटका उस उठा सकते थे आज भी उठा सकते हो मेरे दोस्त न मौजूदगी के फायदे में फर्क पड़ता है गैर मौजूदगी के फायदे में क्या फर्क पड़े? गैर मौजूदगी का फायदे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तब नमोबुद्धा है कहने वाला व्यर्थ दिक्कत न पड़ रहा है वो एक इतनी लंबी समय की यात्रा में उलझ रहा है जिसका कोई भी प्रयोजन नहीं है मगर वो बंधा है वो अपने बेटे को भी कह जाएगा कि बुद्ध का स्मरण करना वो भी अपने बेटे को पता जाएगा कि बुद्ध का स्मरण करना बुद्ध जो कभी थे ही नहीं जिनकी मौजूदगी से कभी किसी को कुछ हुआ ही नहीं था जिनकी गैर मौजूदगी से तुमने फायदे उठाए थे लेकिन अब तुम उनके नाम से नुकसान उठा उठाते हो। अच्छा है कि जो मौजूद है वो परमात्मा मौजूद है लेकिन परमात्मा से हम फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उसका कोई शरीर नहीं है उसकी मौजूदगी हम एहसास नहीं कर पाते क्योंकि उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी बराबर है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस में फर्क नहीं है उसकी प्रेजेंसी है उसकी एब्सेंस एबसेंसी प्रेजेंसी उसका ना होना उसका होना है उसका होना उसका ना होना है इसलिए उस हम कोई संबंध नहीं जोड़ पाते तो हम छोटे छोटे गुरु खोज लेते हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं और उनमें से कुछ मदारी भी हैं जो कहेंगे कि हम जगह देंगे हम करवा देंगे और हम इतने डरे हुए कमजोर लोग होंगे सोचेंगे कोई जगह देगा तो बहुत अच्छा होगा पर वह हमें कितने नुकसान पहुंचा जाएगा और तुम्हें तो पहुंचाएगा ही खुद को भी पहुंचाया क्योंकि नुकसान कभी एकतरफा नहीं होते, फायदे भी कभी एकतरफा नहीं होते नुकसान के लिए हमेशा डबल एरोड होता है नुकसान के लिए दौरे तीर होते हैं जब मैं तुम्हें पहुंचाता हूं तब अपने को भी पहुंचा लेता हूं फायदा भी डबल एरोड जब मैं तुम्हें पहुंचाता हूं तब अपने को भी पहुंचा लेता हूं इसलिए जो तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है जाने अनजाने वो अपने को भी नुकसान पहुंचा रहा है क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कुंडलनी को जगाता है काल्पनिक वो व्यक्ति भी तुम्हारी काल्पनिक कुंडली को तभी जगा सकता है जब वो उसको वास्तविक समझता हो नहीं तो कहे के लिए पागलपन करेगा वो काफी श्रम उठा रहा है शक्ति लगा रहा है असल में उसकी भी काल्पनिक कुंडली ही जगी होगी वो भी किसी से जगाई गई होगी वो भी किसी से जगाई गई होगी और वो सारा समय जाया कर रहा है सारा समय खराब कर रहा है ये अगर स्पष्ट हो जाए तो ना तो मैं मौजूदगी में तुम्हें कोई मदद करता हूं मैं मदद करता ही नहीं हूं इसलिए मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला क्योंकि अपना कोई इंजाम न था मौजूदगी का इसलिए गैर मौजूदगी का कोई संबंध नहीं है और चूंकि मैं तुम्हें यह स्पष्ट कहता हूं कि मैं कोई मदद नहीं करता इसलिए तुम्हें मेरे वाया परमात्मा से जुड़ने का मैं कभी भी मौका नहीं देना उसे कोई संबंध नहीं है परमात्मा सब जगह मौजूद है तुम उससे सीधे ही जुड़ जाना और ध्यान तुम कर रहे हो उसका मतलब ही यह है कि तुम सीधे उससे जुड़ रहे हो खतरे भी होंगे तो उस पर समर्पण करना और जो हो तो उसे होने देना परमात्मा पे छोड़ देना वो जो करे उस होने देना और बड़ा मजा यह है कि हम परमात्मा पे छोड़ने में डरते हैं और एक व्यक्ति पे छोड़ने में बड़े आश्वस्त होते हैं <laughs> हमारी कमजोरियों की सीमाएं नहीं थी हमारे पागलपनों पागल का कोई अंत नहीं है अगर मैं कहूं कि मैं लेता हूं तुम्हारा जुम्मा तो तुम ज्यादा आश्वस्त लौटते हो मैं कहता हूं छोड़ो परमात्मा का अपना जुम्मा तो तुम कहते हो कि बेसहारा छोड़ दे दो <laughs> यानी मामला ही यह है कि तुम कुएं पर तो भरोसा करते हो और सागर को भरोसा नहीं कर <laughs> लेकिन जिस कुएं को यह पता चल गया है कि मैं भी सागर से ही जुड़ाऊंगी वो तुम्हें कुएं से नहीं बांधेगा क्योंकि कुएं सिवाय सागर से जमीन के छेद में से झांकने के और कुछ भी नहीं कुआ एक होल है जिसमें से सागर झांक रहा है लेकिन जिस कुएं को यह पता नहीं चला है कि तो वो सागर से जुड़ा है और समझता है कि मैं ही सागर हूं वो तो तुमसे कहेगा कि कहीं भटक मत जाना इसी कुएं पर बार बार लौटाना पानी मिलेगा तो यही मिलेगा मैं जानता हूं कि सागर बहुत जगह झांक रहा है कहीं छोटे कुओं में कहीं बड़े सरोवरों में कहीं सरिताओं में कहीं खुद सागर भी मौजूद है सीमाहीन सब जगह वो मौजूद है तो मुसीबत अपने को समर्पित कर देना इसलिए समर्पण और धन्यवाद की जो प्रक्रिया मैं ध्यान के पीछे तुमसे करने को कहता हूं वो इसलिए कि तुम्हारा संबंध मुझसे न जुड़ जाए अच्छा तो यही हो कि मैं धन्यवाद लू तुम्हें भी सुविधा होगी लेकिन मैं कहता हूं परमात्मा को धन्यवाद दे दो चाहता यही हो कि तुम्हें कल कुछ भी मिले कल तुम्हें कुछ भी हो तो तुम्हारा परमात्मा से सीधा लेन देना मैं उसमें कहीं बीच में न हो इसलिए उसके कोई चिंता नहीं कोई खतरा नहीं कोई खतरे का हो इस सवाल के अंदर बता दूं कि सवाल सीधा मेरा नहीं था नहीं, नहीं, आप पद्धति तो के खिलाफ बोले जाने लोगों जाने वाले को जॉब निकलवा दिया आगे पूछते हैं आधुनिक लोगों को डेस्म मॉरिस द नेटेड ए कहते हैं आप भी ध्यानार्थी को ध्यान के प्रयोग में कहते हैं कि जैसा हो रहा है वैसा हो जाए ध्यानार्थियों में कई हंसते हैं रोते हैं नग्न हो जाते हैं इस स्थिति को आप रिग्रेशन कहेंगे या नहीं और दूसरा आप ऐसा प्राकृतिक वर्तन व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाता है ऐसा आप कैसे मानेंगे वो जो डेस्मंड मॉरिस है वो जब आदमी को दैकेड ऐप कह रहा है नंगा बंदर कह रहा है तो उसके प्रयोजन बहुत दूसरे वो इतना ही कह रहा है कि बंदर के पास तो चमड़ी पर बाल है आदमी के पास वे बाल भी नहीं है आदमी नेकेड इस अर्थों में आदमी के पास अपने शरीर को छिपाने के लिए कुछ भी नहीं इसलिए तो नेगेड एप, एप को कपड़े खोजना पड़े जो बंदरों के रीछों के बालुओं के पास है वो आदमी के पास नहीं है उसे अपने शरीर को ढांकने के लिए कुछ और खोजना पड़ा है जब मैं व्यक्तियों को कह रहा हूं कि ध्यान में जो भी हो चाहे नग्नता ही क्यों न हो चाहे तो देखने वाले को तो यही दिखाई पड़ेगा कि आदमी कपड़े छोड़कर वापस जंगली हो गया। लेकिन जंगली से जंगली आदमी थी, जंगली से जंगली आदमी थी, अपने शरीर को छिपाने के उपाय कर रहा है कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है वो दूसरी बात जंगली से जंगली आदमी भी मात्राओं के फर्क है जंगली आदमी भी अपने शरीर को छिपाने के उपाय करता है ये जो आदमी ध्यान में नग्न खड़ा हो गया है ये रिग्रेशन नहीं है ये आगे जाना है ये आदमी जो ध्यान में नग्न खड़ा हो गया है ये कपड़े पहनने वाले आदमी से आगे जा रहा है घटना तो एक सी मालूम पड़ती है कि नंगा आदमी है जंगल का और यह भी नंगा है एक बच्चा है बोला है तुम तो उसके हाथ से रूपया छीन लो तो वो दे देगा एक जवान जिसने जिंदगी भर पैसा इकट्ठा किया है कभी छोड़ नहीं सकता फिर यही बूढ़ा हो गया और ये बुरा फिर तुम तो इससे रुपया छीनते हो और हंसता है तो दिखाई तो पड़ रहा है कि ठीक बच्चे जैसी ये घटना है लेकिन ये रिग्रेशन नहीं है ये बूढ़ा जवानी के पैसा कमाने की यात्रा को पार कर आया जब ये बच्चा था तब इसके भीतर सब छिपा था जो जवानी में प्रकट हुआ अब यह बूढ़ा है अब ये सब निकल चुका है अब इसके भीतर छिपा नहीं है तो बच्चे बहुत गहरे में निर्दोष कभी नहीं हो सकते सिर्फ बूढ़े ही हो सकते गहरे हैं क्योंकि बच्चा पोटेंशियली सभी चालांकियां अपने में लिए बैठा है जो कल प्रगट होंगी तो बच्चा बहुत गहरे में कभी भी इनोसेंट नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता क्योंकि क्योंकि अभी उसमें सब छिपा है जिसको मौका मिलमिल मिल के विकास मिलेगा मैनिफेस्टेशन होगा अभी उसमें सेक्स आएगा अगर वो नग्न खड़ा है तो इसलिए नहीं कि सेक्स से मुक्त हो गया है बल्कि इसलिए कि अभी वो अन है अभी सेक्स का उसे पता नहीं अभी सेक्स की लहर आएगी वह अपने शरीर को ढांकेगा। तो बच्चा कभी भी गहरे में निर्दोष नहीं है सिर्फ ऊपर से निर्दोष है कहना चाहिए बच्चा सिर्फ इग्नोरेंट है और इग्नोरेंस एक इनोसेंस मालूम पड़ती है बच्चा सिर्फ अज्ञानी है और अज्ञान में निर्दोषता मालूम पड़ती है होती नहीं लेकिन फिर यही बच्चा जवान हुआ और सब दोष प्रकट हुए सब वृत्तियां जागी वही सब जो बचपन में नहीं दिखाई पड़ता था आया क्रोध आया मत्सर आया काम आया लोभ आया हिंसा आई सब आया बेईमानी बेमानियां पाखंड सब आया और फिर ये बूढ़ा हुआ और अब ये हंसता है अब न लोभ है अब न बेमानी है अब न चालांकी है बल्कि अब इसकी आंख में फिर बच्चे को खोजा जा सकता है लेकिन अब यह बच्चा ही नहीं हो गया है अब ये सब जान के पार हुआ ये एक है बुरा एक नॉलेज ये ज्ञान है और ज्ञान से आई हुई निर्दोषता में और अज्ञान से आई हुई निर्दोषता में ऊपरी तालमेल मालूम पड़ता है भीतरी तालमेल नहीं तो जब एक आदमी ध्यान में नग्न होता है तो ये जंगल की नग्नता नहीं जंगल की नग्नता अज्ञान है ध्यान की नग्नता एक उपलब्धि है ये एक बहुत और बात है इसका, इसका जंगल से कोई लेना देना नहीं लेकिन ऊपर से एक एकता दिखाई पड़ सकता है एक एकता दिखाई पड़ सकता है वो हमारी भ्रांति है एक एकता दिखाई पड़ने की और ये भी कि इस नग्नता से क्या फायदा हो जाएगा इस नग्नता से बहुत से फायदे हो जाते हैं सभी को हो जाए कि ऐसा नहीं जिनको वस्त्रों से कोई नुकसान नहीं पहुंचा है उन्हें कोई फायदा नहीं होगा स्वभावता लेकिन ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसको वस्त्रों से नुकसान नहीं पहुंचा तो जिनको जिस मात्रा में नुकसान पहुंचा उसी मात्रा में फायदा हो जाए और बड़ा मजा यह है कि जिनको कम नुकसान पहुंचा है वो जल्दी वस्त्र फेंक पाते हैं और जिनको ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो देर में वस्त्र फेंक पाते हैं उसके कारण है क्योंकि जिनको जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है वस्त्रों से वे उतने ही डरे हुए रह भी और उनको पकड़े हुए हैं क्योंकि उनको डर है कि वो सारा का सारा ना हो जाए जो वस्त्रों में छिपा है इसलिए तो वस्त्रों को जल्दी फेंक वो पाता है जिसको बहुत नुकसान नहीं हुआ है जिससे वस्त्र को फेंकने से कोई बहुत बड़ा भय नहीं मालूम होता वो जल्दी फेंक पाता है तो जिसको कम नुकसान हुआ है वो जल्दी फेंक पाता है और नुकसान को मिटा पाता है और तो जिनको ज्यादा नुकसान हुए वो देर तक नहीं फेंक पाते और नुकसान को बचाते चले जाते हैं वही लोग पूछेंगे भी कि फायदा क्या हो जाए जिनको फायदा हो सकता है बहुत हो सकता है वही पूछेंगे फायदा क्या हो जाए असल में वो फायदा इसलिए पूछ रहे हैं ताकि वस्त्र फेंकने की हिम्मत जुटा सकें अगर फायदा फलने पर बजनी मालूम पड़े नुकसान से फायदा ज्यादा मालूम पड़े तोल पक्की बैठ जाए तो वो विचार करें समझे न उनके विचार करने का कारण ये पूछ रहे हैं कि नुकसान तो भारी हो जाएगा जो उनको लग रहा है भीतर अब उस नुकसान के ठीक समतुल अगर पल्ला भारी हो लाभ का तो बेचारे हिम्मत भी करता है लेकिन जो लाभ के लिए वस्त्र फेंकेगा उसको कोई लाभ नहीं हो सकता है ये सारी इंप्लीकेश है ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है इन जटिलताओं को समझ लेना चाहिए जो लाभ के लिए वस्त्र फेंकेगा उसे लाभ नहीं हो सकता है क्योंकि लाभ वाला चित्र इनोसेंट नहीं लाभ की आकांक्षा वाला चित्त चालाक दुकानदार है बार्गेनिंग कपड़ा भी फेंक रहा है कोई बड़ा भारी काम नहीं कर रहा है कपड़ा ही फेंक रहा है तुमने कमीज उतार दी तो तुम चाहते की परमात्मा मिल जाए लेकिन तुम कभी ये भी नहीं सोचते कि तुमने किया क्या है <laughs> कि तुमने वस्त्र फेंक दिए तुम नग्न खड़े हो गए तो तुम सोचते हो मोक्ष कहां है क्योंकि मैं नग्न खड़ा हूं तुमने छोड़ा क्या है नहीं लेकिन तुम लाभ को पूछ रहे हो कारण और है। नुकसान बड़े दिखते हैं लोग क्या कहेंगे बड़ा नुकसान तो वो दिखता है हमारे चित्त में पब्लिक ओपिनियन से ज्यादा बड़ा भय और किसी बात का नहीं मृत्यु का भी इतना भय नहीं एक आदमी दिवालिया हो रहा हो तो आत्महत्या पसंद करेगा बजाय दिवालियां होने के लिए जो पब्लिक ओपिनियन है लोग क्या कहेंगे एक आदमी गलत काम करता हुआ पकड़ा जाए तो बजायज के कि लोगों को पता चले को मर जाना पसंद करेगा जिंदगी से भी ज्यादा कीमत लोग क्या कहते हैं हमारे मन में उसकी इसलिए तुम कपड़े नहीं पहने हुए हो लोग तुम्हें कपड़े पहनाए है हुए हैं ये कपड़े हैं कपड़े भी नहीं और सब कुछ भी हम जो संभाले हुए हैं वो हम संभाले हुए इस भ्रांति में मत रहना सब दूसरों के हाथ तुमको संभाले हुए बाथरूम में तुम नग्न हो जाते क्योंकि दूसरा वहां मौजूद नहीं वो कोई रास्ता जनपथ नहीं है वो कोई चौराहा नहीं है बाथरूम में तुम नग्न हो जाते हो वस्त्र तो उतारने में तुम पूछते थे फायदा होना चाहिए तब उतारेंगे बाथरूम में क्यों उतार रहे हुए? बाथरूम में तुम ही हो पब्लिक ओपिनियन नहीं है वहां कोई और नहीं है जो तुम्हारे लिए कुछ कहे तुम ही हो तो बड़ा भय तो जो है वो यह है कि लोग क्या कहेंगे और मेरा मानना है कि ध्यान की गहराई में इससे बड़ा लाभ होता है कि जिस दिन तुम छोड़ देते हो तो इस छाल के लोग क्या कहेंगे क्योंकि तो जब तक तुम इसे पकड़ लोग क्या कहेंगे तब तक तब तक तुम कभी भी अपने निजी सत्य को नहीं उपलब्ध हो सकते तुम हमेशा पब्लिक ट्रक जो सार्वजनिक मान्यता है सत्य की उसके आसपास ही जीओगे तो वस्त्र फेंकने वाले को फायदा क्या होता है बड़ा फायदा तो ये हो जाता है फेंकते ही फायदे के लिए फेंके तो नहीं ध्यान में सहज फेंक दे वस्त्र तो बड़ा फायदा तो ये हो जाता है कि पहली दफे वो खड़ा होता है अकेला और लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता के बाहर छोटी घटना नहीं ये बहुत बड़ी घटना है हमारी सारी चिंता यही है कि लोग क्या कहते हैं पति पत्नी को क्या कहता है पत्नी पति को क्या कहती है बाप बेटे को क्या कहता है बेटा बाप को क्या कहता है गुरु शिष्य को क्या कहता है शिष्य गुरु को क्या कहता है कौन किसको क्या कहता है लेकिन तुम अपने लिए क्या कहते हो बस एक सवाल नहीं पूछते तो जिस क्षण तुम कपड़े फेंक रहे हो उस क्षण तुम्हें एक डिसीजन ले रहे हो एक बड़ा निर्णायक क्षण है एक बहुत डिसिसिव मूवमेंट है उस क्षण में तुम कपड़े नहीं फेंक रहे तुम पब्लिक ओपिनियन का भय फेंक रहे हो और क्या है? तुम ये फेंक रहे हो वो ठीक अब आप आप मैं मैं और कपड़े के फेंकने के साथ ही वो सब सूचक है तुम्हारे बहुत से भय जो भीतर गिरे हैं कि लोग क्या कहेंगे वो सब गिर जाते तुम तत्काल हल्के हो जाओ तुम तत्काल हल्के हो जाओ कपड़े फेंकने के साथ दूसरा जो फायदा है वो ये है कि हमने कभी अपने को जैसे हम हैं वैसा देखने की हिम्मत नहीं जुटाई हमने अपने को मान रखा है वैसे जैसे हम नहीं हमारी एक इमेज एक प्रतिमा है जो हम चलते हैं कि ये हिम है जिस दिन तुम नग्न खड़े हो जाते हो हुए तो बाहरी घटना है लेकिन ये भीतरी घटना के बिना नहीं घटती इसलिए मैं नहीं कि नग्न खड़े होकर ध्यान करो मैं कहता हूं ध्यान में नग्नता आ जाए तो आ जाने दो तो मैं तुमसे ये भी कह सकता हूं कि पहले कपड़े निकालो नग्न हो जाओ फिर ध्यान करो तब ये फायदा नहीं होगा मैं तुमसे कहता हूं जब भीतर तुम्हें घटना घटे तब तुम नग्न हो जाओ नग्न का मतलब यह है कि जिस क्षण वो घटना घटे जब तुम जानना चाहो मैं जैसा हूं वैसा ही अपने को जानना और मैं जैसा हूं वैसा ही लोग मुझे जाने अन्य था कि आकांक्षा नहीं है अब तब तुमने सत्य की तरफ बड़े से बड़ा कदम उठाया और पहले तो तुम्हें अपनी नग्नता को पूरी तरह जानना पड़ेगा शरीर की मन की गहरी से गहरी और तभी तुम उस विस्फोट को उपलब्ध हो जहां की परम प्रकट होता है लेकिन उसके पहले तुम तो अपने सामने प्रकट हो जाओ तो तुम्हारे सारे इमेजेस जो तुमने दूसरों के ख्याल से बना के रखे हैं थोप के रखे हैं वो तो सब गिर जाएंगे चेहरे पर जब किसी ने पाउडर लगा रखा है तो वो अपने लिए नहीं लगाया होता वो किसी और के लिए इसलिए आदमी बदलने के साथ पाउडर बदलता अगर आदमी से मतलब ना हो तो नहीं लगाए भी चल जाता है मतलब हो तो बिना लगाए नहीं चलता तुम सब जो अपने शरीर के साथ कर रहे हो वो असल में तुम दूसरों के साथ कर रहे हो जिस क्षण तुम अपने शरीर के साथ बदलाहट हाँ लेते हो उसी क्षण तुमने दूसरों और अपने बीच के संबंध में बदलाहट हाँ ली है और ये तो बाहरी घटना है लेकिन बीतरी उसका छोर है जहां से तुम नग्न सत्य को जानने की हिम्मत जुटा पाओगे और जीवन में बड़ी नग्नताएं हैं जो जाननी ही चाहिए नहीं तो धोखे में हम जीते हैं कपड़े पहन के हम भूल ही जाते हैं कि हम नगने घर में रह के हम भूल ही जाते हैं कि कब्र पास मरगट नजदीक स्वस्थ होकर हम भूल ही जाते हैं कि बीमारी पीछे पल रही है, सुखी होके हम भूल ही जाते हैं कि दरवाजे पर दुख खटखट -खट कर रहा है अगर हम चीजों को उनकी पूरी नग्नता में देखें तो हर सुख अपने पीछे दुख को लाता हुआ दिखाई पड़ेगा हर जन अपने साथ मौत को बुलाता प्रतीक पड़ेगा शरीर का भी जो बोध है हमारा तीसरी बात वो भी बहुत छीन हो गया शरीर की जगह में कपड़ों का बोध है जब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे शरीर का बोध है तब तुम्हें अपने कपड़ों का ही बोध होता है अभी लग्न तुम नहीं खड़े हो कपड़े पहने खड़े हो हवा का झोंका आता है तुम्हारे कमीज को छूता है कमीज तुम्हें छूता है हवा का झोंका तुम्हें कभी नहीं छूता इसलिए हवा के झोंके का तुम्हारा जो अनुभव वो कमीज के स्पर्श का है हवा के झोंके का अनुभव तुम्हें नहीं और जब सूरज की किरण तुम्हारे ऊपर पड़ती है तो तुम्हारा कमीज उनकी गर्मी को पीता है और फिर तुम्हारे शरीर को गर्माहट देता है तुम्हें सूरज की किरणों का जो अनुभव है वो कमी की गर्माहट का है सूरज की किरणों का नहीं जैसे भी वक्त तो तुम्हारे शरीर से अलग है जीवन और तुम सीधे सीधे सामने होते सूरज की किरण पड़ती तो तुम्हारी चमड़ी को छूती तुम्हें छूती बीच में एक दर्जी नहीं होता है हवा का झोंका लगता है तो तुम्हें लगता है और पहली दफे तुम्हारे शरीर में हजार स्फुरनाएं होती हैं जो तुम अपरिचित हो जिनका तुम्हें पता ही नहीं है तुम पहली दफा और जब तुम नग्न खड़े हो और चारों तक की आंखें तुम्हारी नग्नता पर हो गई है तो तुम्हारी तुम्हारी भीतरी आंख भी क्योंकि बाहर से तो तुम अपने शरीर को नग्न नहीं देख सकते लेकिन जैसे ही तुम नग्न खड़े हो तुम पहली दफा सामने द अपने शरीर के प्रति कॉन्सियस होते हो ये मेरा शरीर है और ये ई कॉन्सियसनेस बहुत अलग है ये कांसियसनेस बहुत अलग है अपने इस हाथ को बाहर से देखना एक बात है और इस हाथ को भीतर से अनुभव करना बिल्कुल दूसरी बात है। जब पहली दफा कोई ध्यान में नग्न खड़ा होता है और सारा जगत पहली दफा शरीर को स्पर्श करता है और शरीर की संवेदना पहली दफा जगती है और स्पष्ट और तो सीधी होती है तब तुम भीतर से अनुभव कर पाते हो कि हवाएं मुझे कहां छूती है, वो मेरा शरीर किरणें मुझे कहां उत्तप्त करती हैं वो मेरा शरीर लोगों की आंखें कहां मुझे नग्न देख रही है वो मेरा शरीर है और भीतर से तुम्हारी जो चेतना है शरीर के प्रति जो सेंसिटिविटी है जो संवेदना है वो एक गहरे से गहरा अनुभव है जो तुम्हारे आत्मज्ञान के लिए सहयोगी बनता है फिर और हजार लाभ है लेकिन लाभ के लिए कभी कोई नग्न हो तो कोई भी लाभ नहीं होता ऐसे प्रयोग समाज के बीच में करने से कोई अनैतिकता तो नहीं, नहीं पैदा होती है और देखने वालों को इससे कोई लाभ हानि है देखने वालों को भी बहुत से लाभ हो सकते हैं और जिन्हें हानियां हो सकती हैं उन्हें आपको बिना नग्न देखे ही हानियां हो रही <laughs> क्योंकि वो नग्न तस्वीरें देख लेते हैं वो नग्न फिल्में देख लेते हैं वो, वो बच नहीं जाते वो छोड़ नहीं देते और मजा ये है कि नग्न तस्वीर जितना नुकसान करती नग्न आदमी का शरीर कभी नहीं करता क्योंकि नग्न आदमी का शरीर जो है वो बिल्कुल ही आकर्षक नहीं है और नग्न तस्वीर जो है वो बहुत साइंटिफिक ढंग से निर्मित की जाती है और आकर्षक है वो मैनिपुलेटेड नग्न आदमी का शरीर अनमेनिपुलेटेड जैसा है, है। नग्न तस्वीर इस भ्रांति में मत पड़ना कि वो वो वैसी है जैसी है नग्न तस्वीर आपके चित्त की काम वासनाओं के समस्त आकर्षण बिंदुओं को ध्यान में रख के निर्मित की जाती है एक नग्न आदमी जब सीधा खड़ा ध्यान में तब तुम ज्यादा देर उसकी नग्नता में रस नहीं ले सकते हो ज्यादा देर क्या ले ही नहीं सकते हो तुम अचानक पाते हो कि नग्न और बात खत्म हो गई अब और कोई रस नहीं नग्न आदमी का शरीर थोड़ी देर में विरस हो जाएगा लेकिन नग्न तस्वीर तुम पन्ने उलट उलट के बाद बार देखना चाहोगे क्योंकि तो नग्न तस्वीर जो है वो बहुत साइकोलॉजिकल व्यवस्था से बनाई गई है उसमें तुम्हारे चित्त का ध्यान रख के बनाया गया कि तुम्हारा चित्त क्या देखना चाहता है नग्नता में उसे उभारा गया है तुम्हारा चित्त क्या नहीं देखना चाहता उसे हटाया गया तुम्हारा चित्त क्या देखना चाहता उसे सामने रखा गया जो नहीं देखना चाहता उसे अंधेरे में डाला गया वो तो पूरा का पूरा मैनिपुलेटेड है वो व्यवस्थित तो है नग्न आदमी कभी भी ज्यादा रसपूर्ण नहीं है नग्न तस्वीर बहुत रसपूर्ण उसका रस लौट लौट के आ जाए और भी दूसरी बात है कि अगर नग्न आदमी को देखकर तुम्हारा रस गिर जाए जो कि गिरता ही है ध्यान में नग्न आदमी को देखकर तो फौरन रस गिरेगा क्योंकि ध्यान में खड़ा हुआ नग्न आदमी कामुक नहीं है और शरीर वही हो जाता है जो चित्त होता है हमारा शरीर हजार मौसम ऋतुएं लेता है जब काम से भरा हुआ शरीर नग्न होता है तब शरीर और होता है तब उसके वाइब्रेशंस और होते और जब ध्यान में खड़ा आदमी नग्न होता है तब शरीर और, और होता है उसके वाइब्रेश और होते है ध्यान में खड़े नग्न आदमी को देखकर तुम्हारे भीतर ध्यान के ही जगने की संभावना है काम में डूबे नग्न आदमी को देखकर तुम्हारे भीतर काम के ही जगने की संभावना है क्योंकि तो वाइब्रेशन से <us> इसलिए ध्यान में खड़ा हुआ नग्न आदमी साधारण नग्न नहीं और दूसरा व्यक्ति जैसे ही उसे देखेगा पहला तो उसे ये पता चलेगा कि नग्नता में ऐसा क्या है जिसके लिए मैं देखने का आतुर रहा हूं अभी ऐसा आजोल नहीं हुआ एक मित्र जिनकी कामुकता की तीव्र पीड़ा है जो मुझे निरंतर कहते रहे हैं कि वही मेरा मसला उसे कैसे हल करूं जो इस उम्र में दो चार बच्चों के बाप होकर भी कहते हैं कि रास्ते पे जाऊं अगर स्त्री दिख जाए तो किसी न किसी तरह धक्का मारे बिना मैं नहीं रह सकता इस कैंप में जब एक महिला नग्न हो गई वो उसके पीछे थे उन्होंने उसी सांझ मुझे आके कहा कि मुझे पता नहीं उस महिला को कुछ लाभ हुआ कि नहीं लेकिन मुझे जो लाभ हो गया उसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल मैं उसे नग्न देख के पहली दफे तो रोया कि मैंने हर स्त्री को नग्न देखना चाहा और है तो कुछ भी है तो ये उनकी काम की वृत्ति को तीव्र साख लगा है और पहली दफा उन्हें लगा कि उनकी कामनाएं और इच्छाएं बड़ी व्यर्थ उन्होंने मुझे आगे कहा कि मैं पहली दफा आज अनुभव कर रहा हूं कि स्त्री से मुक्त हूं अब अब वैसी दौड़ नहीं है अब मैं बिना धक्का मारे निकल सकता हूं तो तो लाभ तो होंगे और रह गया नुकसान जिनको नुकसान हो सकते हैं किसी को हो सकते हैं जिनको नुकसान हो सकते हैं उनके वो ध्यान के कैंप के लिए नुकसान करवाने के लिए रोकेंगे उन्होंने नुकसान कर लिए होंगे ध्यान के कैंप में आने की वो प्रतीक्षा न करेंगे नुकसानों के लिए वो नुकसान कहीं भी कर लेंगे उनके नुकसान के लिए बहुत सुविधा है उनके नुकसान के लिए ध्यान में आना बिल्कुल अनावश्यक है ध्यान के शिविर में आके वो नुकसान के लिए तैयारी करेंगे इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि बहुत व्यवस्था है समाज में हां जिन्हें लाभ हो सकता है उनके लिए समाज में कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है नग्नता का वैश्या भी उपयोग कर रही नर्तकी भी उपयोग कर रही अभिनेत्री भी उपयोग कर रही है विज्ञापक भी, कर भी, कर भी एडवर्टाइजमेंट करने वाला भी उपयोग कर रहा है लेकिन वो सब आपकी कामवासना वासना का अपशोषण कर रहे हैं कहीं भी ऐसा नहीं है जहां नग्नता आपकी कामवासना के तिरोहित होने के लिए उपयोग में की जा रही हो सब जगह उसका उपयोग शोषण के लिए किया जाए एक कार भी बेचनी है तो उसके पास एक नग्न स्त्री अर्धनग्न स्त्री खड़ी करनी पड़ेगी अब कार से अर्द्वनग्न स्त्री का कोई लेना देना नहीं कार की क्वालिटी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और कार की मैकेनिज्म में इससे कोई मजबूती नहीं आती और कार अच्छी है इससे कुछ सिद्ध नहीं होता लेकिन कार बिकती क्योंकि वो नग्न खड़ी स्त्री और वो कार मनुष्य के मन में कार जो है वो सेक्स ऑब्जेक्ट हो जाती है वो एसोसिएट हो जाती इसलिए कारें धीरे धीरे जो रंग रूप और शकल ले रही है वो स्त्री के शरीर का है उनके जो घुमाव है जो मोड़ है वो स्त्री के शरीर के इसलिए कार जो रोज रोज घुमाव लेती जा रही है वो, वो सेक्सुअलिटी का प्रतीक बनती जा रही है उसके पास एक नग्न सुंदर स्त्री को खड़ा कर देना वो पहले नजर कार पर नहीं जाएगी खरीदने वाले की पहली नजर जाएगी स्त्री पर फिर जाएगी कार पर और स्त्री के साथ ही उसमें यश मूट पैदा हो जाता है उसमें स्वीकृति आ गई अब वो कार के लिए भी हाथ कर सकता है इसलिए पश्चिम में तो सारा व्यापार और दुकान जो है और सेल्समैन से थे स्त्री के हाथ में चली गई दुनिया में पुरुष अब बहुत ज्यादा देर दुकानों पर तो खड़ा नहीं रह सकेगा क्योंकि मनोवैज्ञानिक ने कह दिया है साफ और बात समझ में आ गई कि जूता तो आपको बेचना है जरूर बेचो लेकिन हाथ में एक एक, एक सुंदर स्त्री का हाथ भी जूते पर हो तो जूता बेचना आसान है और एक सुंदर स्त्री जब आपके पैर में जूता पहना देती तो इंकार करना मुश्किल है उसकी सेक्स अपील हो गई और जब वो कह देती जूता पहना के कि आप बहुत सुंदर मालूम पढ़ रहे तब जूता नहीं बिकता वो स्त्री बिक गई अब इस जूते को छोड़ना बहुत मुश्किल हो गया यही तो ये आदमी चाहता था कि कोई स्त्री कभी कह कि बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहे अब ये जूते को नहीं लेना बहुत कठिन है इसको लेना ही पड़ेगा ये जूता साधारण नहीं रहा ये फैटिस हो गया ये जो है स्त्री का प्रतीक बन गया उसके शब्द इसमें जुड़ गए तो ये सारा का सारा सारे जगत में उपयोग हो रहा है लेकिन बड़ा मजा यह है कि उनसे कोई पूछने नहीं जाता इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा <laughs> लेकिन ध्यान में एक आदमी एक स्त्री नग्न हो जाए तो मुझे लोग पूछने आते हैं कि इससे नुकसान तो नहीं हो जाएगा ये वही लोग हैं जो टूथपेस्ट भी नंगी स्त्री के हाथ से खरीदते हैं साइकिल भी कार भी मकान भी ये वही लोग हैं वो कहते हैं कि ध्यान में कोई स्त्री नग्न हो जाएगी तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा अगर नुकसान होना होगा तो काफी हो चुका है अब और नहीं पहुंचाया जा लेकिन मैं पहली दफे जो ध्यान में प्रयोग कर रहा हूं वो बिल्कुल एंटीडोट है ध्यान में हुआ नग्न शरीर आपके चित्त में कामुकता को पैदा नहीं करता तिरोहित करता है तंत्र ने उसके हजार हजार प्रयोग किए और लाखों लोग तंत्र के मार्ग से काम से मुक्त हुए और नीति के मार्ग से कभी मुक्त नहीं हुए लेकिन वो दूसरी बात अगर भी पूछा गया है बस आखिरी पूछ लो घंटे या इनहिबिशन का आप क्या अर्थ करते हैं और क्या आपके ध्यान के प्रयोग से व्यक्ति रिप्रेशन या इनहिबिशन से मुक्त होता है होता है तो कैसे अभी है? होता है निश्चित होता है क्योंकि जो जो हमने दबाया है अगर उसे प्रकट करने की हमारी पूरी स्वतंत्रता हो अकारण स्वतंत्रता हो जो भी हमारे भीतर दबा है वो बाहर रिचन हो जाता है क्रोध है हिंसा है काम है चिल्ला रहे हैं नाच रहे हैं रो रहे हैं कूद रहे हैं इस सब में आपकी ऊर्जा जो दबी है वो बिखरती है नष्ट होती है बाहर जाती है और जो वेग दबे हैं उनकी निरशा होती तो ध्यान इनहिबिशंस को तोड़ता है सिर्फ ध्यान ही तोड़ता है और कोई उपाय नहीं और सभ्यता ऐसी है कि इनहिबिशंस पैदा हो ही जाते हैं और अभी ऐसी आशा भी नहीं कि कभी हम ऐसी सभ्यता बना सकें जो इनहिबिशंस पैदा न करती हो जो दमन पैदा न करती हो क्योंकि मेरे जैसे आदमियों की बात कभी आदमी पूरी तरह समझ सकेगा सुन सकेगा राजी हो सकेगा कठिन दिखाई पड़ती है अगर मेरे जैसे आदमी की बात पर कभी सभ्यता निर्भित हुई तो इनिविशंस की कोई जरूरत ना हो और अगर हो ही ना तब तो कोई रेशन की बात नहीं है लेकिन अभी रेशन तो करना ही पड़ेगा वो है और बड़ी बुरी तरह है हर आदमी दबा हुआ आदमी ऐसा आदमी ही नहीं है जिसके भीतर खाली हो कुछ दबाना हो तो हर हाँ आदमी में अलग अलग दबाव है इसलिए अलग अलग एक्सप्रेशन होगा अब इसके लिए हमें कोई उपाय खोजने ही चाहिए जहां ये प्रकट हो सके या तो हम लोगों पर प्रकट करेंगे तब वो पत्रों में पड़ेंगे वो संभव नहीं या तो हम अनाचार करेंगे तब प्रकट होगा लेकिन उससे जाल गहरे हो जाएंगे या हम अपराध करेंगे तब प्रगट होगा लेकिन उससे काराग्रह बढ़ेंगे कानून बढ़ेंगे अदालत पुलिस और नियम और सब उपद्रव होंगे और जिनके साथ हम करेंगे उनको अकारण हम दुख पहुंचाएंगे वो हमारे इनिविशन्स के लिए जिम्मेवार न थे तुम्हारे इनिविशंस के लिए वो जिम्मेवार न था और मजा ये है कि तुम करोगे क्या क्योंकि तुम्हारी पूरी सभ्यता पूरा समाज का जो ढांचा और व्यवस्था है वो तुम्हें इनिबेटरी बनाती ही है तभी एक उपाय है वो उपाय यह है कि तुम अकारण शून्य में अपने वेगों का विसर्जन कर दो ध्यान में उसकी ही व्यवस्था है इनके विसर्जन के बाद तुम हल्के हो जाओगे और उस हल्के पन में तुम अंतर यात्रा पर ही कर सकते हो अंध नहीं निकल सकते कल पूछ लेना कल कल पूछ लेना और हिप्लोसिस से आपका ध्यान क्या अलग है और अलग है तो कैसे इससे स्पष्ट है ऑटोहिप्नोसिस और सम्मोहन से अलग नहीं है ज्यादा है जहां तक ऑटोहिप्नोसिस जाती है वहां तक तो ये ध्यान का मार्ग भी साथ ही साथ जाता है उसी मार्ग पर लेकिन जहां ऑटो हिपोनोसिस रुक जाती है ये मार्ग उससे आगे भी चला जाता है और वो जो आगे जाने वाला सूत्र है उसकी वजह से जहां तक हिपोनोसिस के साथ जाता है उसमें भी बुनियादी भिन्नता रहती है सम्मोहन का मूल आधार तुम्हारे चेतन मन का सोजान है मूर्छ हो जाना ही सम्मोहन है तो सम्मोहन के सुझाव की प्रक्रिया तुम्हें तंद्रा में ले जाती है तुम जितने तंद्र हो जाते हो जितने सुसुप्त हो जाते हो उतना ही तुम सम्मोहित हो जाते हो फिर उस सम्मोहन की स्थिति में तुमसे कुछ भी करवाया जा सकता है क्योंकि तुम्हारा विवेक सोया हुआ है ध्यान की इस प्रक्रिया में तुम्हें तंद्रा में नहीं जाना है तंद्रा में जा भी नहीं सकते हो ध्यान की पूरी प्रक्रिया एक्टिव है इसलिए सम्मोहन करने वाला तुम्हें बिस्तर पर लेट आराम कुर्सी पर लेट सम्मोहन करने वाला इस बात की जांच करेगा कि तुम तंद्रा में जाने की स्थिति में लाए जाओ सम्मोहित हो जाने के बाद तुम गहरी निद्रा में चले जाओगे ये निद्रा और तुम्हारी साधन निद्रा में थोड़ा ही फर्क है ये इंड्यूस्ड है बस इतना ही फर्क है ये चेष्टित है इसलिए जिसने चेष्टा करके तुम्हें सुलाया है उससे तुम्हारा संबंध जारी रहेगा सिर्फ उससे बाकी सब संबंध टूट जाएंगे ध्यान की जो प्रक्रिया है एक्टिव है तुम 10 मिनट गहरी श्वास ले रहे हो इतनी गहरी श्वास में सोना असंभव है अगर तुम सो जाओगे फौरन श्वास से थिल हो जाएगी तुम्हें तो श्वास लेने के लिए जागा हुआ होना पड़ेगा जो मैं सुझाव दे रहा हूं वे ठीक उसी प्रकार के हैं जैसे सम्मोहन के लेकिन ठीक वही नहीं है सम्मोहन ले जाने वाला तुमसे कह रहा है कि तुम सो रहे हो तुम अपने को छोड़ दो और सो जाओ मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम गहरी सांस को और गहरा करते चले जाओ श्वास जितनी गहरी होगी निद्रा में जाना उतना असंभव हो जाएगा क्योंकि तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा निद्रा का तो नियम है कि ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना चाहिए असल में नींद का तो सूत्र ही यही है कि तुम्हारे सिर में खून की गति जितनी कम होगी उतनी तुम गहरी नींद में चले जाओ इतली तकिया रखकर सोते हो क्योंकि सिर ऊंचा रहेगा और बाकी शरीर नीचा रहेगा तो सिर में खून कम पहुंचेगा और कोई तकिया में अर्थ नहीं जितनी सभ्यता बढ़ती जाएगी तत् बढ़ती जाएगी क्योंकि शरीर में दिन भर इतना खून चलेगा कि उसको रात और कम करना पड़े और कम करना पड़े और कम करना ध्यान में इतनी तीव्र श्वास तुम्हारे खून की गति को तीव्र कर रही है वो इतना तीव्र कर रही है कि खून ही नहीं चल रहा तुम्हारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी जग जाएगी जिसके होते हुए तुम सो ही नहीं सकते असंभव है सोना फिर दूसरे चरण में तुम्हें बड़ी जोर से अपनी सारी अभिव्यक्ति देनी है जो भी हो रहा है उसको नाच रहे हो कूद रहे हो रो रहे हो हंस रहे हो इतनी मैं सुझाव नहीं देता है कि तुम सब हंसो क्योंकि अगर मैं सुझाव दूं कि तुम सब हंसो तो वो सम्मोहन के बहुत करीब हो जाए नहीं मैं ये कहता हूं तुम्हें जो ठीक लगे उसे तुम पूरी तरह करो मैं तुमसे कहता हूं तुम्हें जो ठीक लगे उसे तुम पूरी तरह करो मैं तुम्हें पूरे वक्त हो में रखना चाहता हूं क्योंकि तुम ही ध्यान के काम पड़ोगे तुम सो गए तो ध्यान में कौन जाएगा तुम्हें जगाए ही रखना है सम्मोहक जो है वो तुम्हें सुनाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अगर तुम न सोए तो वो तुम्हें तुम्हारे साथ कुछ भी ना कर सकेगा तुम सो जाओ तो ही कुछ कर सकेगा बिल्कुल उल्टा है बिल्कुल भिन्न एक सा दिखता हुआ भी एक रास्ते पर चलते हुए भी पैरल होते हुए भी फिर तीसरे क्षण में तुम पूछ रहे हो मैं कौन वो भी तुम्हें इतनी तेजी से पूछ रहे हैं कि तुम्हें एक क्षण को मन के तल पर भी तंद्रा ना आ जाए ये तीनों प्रयोग इतने तीव्र हैं कि इसमें तुम सो नहीं सकते इसलिए तुम हिपोनोटाइज नहीं हो सकते यहां तक हम साथ चलते हैं हेप्नोसिस के हम प्रयोग कर रहे हैं सुझाव का तुम्हें जगाने के लिए ही। और वो प्रयोग कर रहा है तुम्हें सुलाने के लिए प्रयोग दोनों कर रहे हैं सुझाव का है। सजेशन का सजेस्टिबिलिटी का लेकिन दोनों की इच्छा यात्रा लक्ष्य बिल्कुल अलग है फिर सम्मोन सुला के समाप्त हो जाता है इन दस इन तीस मिनट की तीव्र प्रक्रिया के, के बाद तुम्हें मैं छोड़ रहा हूं परमात्मा में अब तुम एक ऊर्जा के पिंड हो गए अब तुम सिर्फ एक नास्तिक कुंज ऊर्जा रह गए शक्ति रह गए अब तुम छलांग ले सकते हो इतनी ऊर्जा है इतनी वाइटलिटी में तुम पूज सकते हो सागर में अब तुम हिम्मत जुटा सकते हो जो तुम पहले न जुटा पाते अब तुम्हारी पूरी शक्ति शक्ति इस संबोधन का कोई लेना देना नहीं है अब तुम एक नई यात्रा पर जा जो सुझाव के बाहर अब ये यात्रा तुम्हें ही करनी है ये चुपचाप तुम्हें इसमें ही डूब जाना है तो सम्मोहन से कुछ तालमेल है क्योंकि सुझावों का मैं उपयोग कर रहा हूं कुछ समानता है लेकिन बहुत गहरे में बुनियादी वेद और वही वेद ज्यादा है वही फिर आगे काम पड़ेगा बाकी तो सब पीछे छूट जाएगा